सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कहेगा श्री सीता के अपहरण से मेरी कायरता की प्रकाश हो जाएगी जब बनवास से लौटने पर मिथिला नरेश जनक जनक जी मुझसे कुशल पूछने आएंगे उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूंगा मुझे देवी सीता से रहित देख विदेह राज जनक अपनी भोज पुत्री के बिना से संतप्त हो निश्चय ही मूर्छित हो जाएंगे अथवा अब मैं भरत द्वारा पालित अयोध्यापुरी को नहीं जाऊंगा जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सूना ही जान पड़ेगा इसलिए अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर सुंदर अयोध्यापुरी को लौट जाओ मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता भरत का गाण आलिंगन करके तुम उनके मेरा संदेश कह देना के कै नंदन तुम सारी पृथ्वी का पालन करो इसके लिए श्री राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है देखो मेरी माता कौशल्या केकई और सुमित्रा से प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते हुए उन सब की रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना यह तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है शत्रुसूदन मेरी माता के समक्ष श्री सीता के विनाश का यह समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाना सुंदर केश वाली देवी सीता के विरह में भगवान श्री राम वन के भीतर जाकर जब इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे तब लक्ष्मण के भी मुख पर भय जनित व्याकुलता कुछु दिखाई देने लगी उनका मन व्यथित हो उठा और वे अत्यंत घबरा गए अपनी प्रिया के सीता से रहित हो श्री राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे वे स्वयं तो पीड़ित थे ही अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः शोक में मग्न हो गए लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे उसने महान शोक में डूबे हुए श्री राम दुख के साथ रोते हुए गरम उच्छ्रवास लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकट के अनुरूप वचन बोले सुमित्रानंदन मालूम होता है मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है क्योंकि एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय प्राण और मन को निर्द्विर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं उन्हीं में से कुछ कर्मों का फल या परिणाम आज प्राप्त हुआ है जिससे मैं एक दूसरे से दुख में पड़ता जा रहा हूं पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ तत्पश्चात पिताजी का परलोक परलोक वास हुआ फिर माता से भी मुझे बिछड़ जाना पड़ा लक्ष्मण ये सारी बातें जब मुझे याद आती हैं तो मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती हैं लक्ष्मण वन में आकर क्लेश का अनुभव करके भी है सारा दुख सीता के समीप रहने से मेरे शरीर में ही शांत हो गया परंतु सीता के वियोग से हुआ फिर उदित हो उठा है जैसे सूखे काठ का संयोग पाकर आग सहसा प्रज्वलित होती है हाय मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली वीरू पत्नी को अवश्य ही राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भई के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होगी मेरी प्रिया के वे दोनों गोल-गोल जो सदा लाल चंदन से चर्चित योग्य हैं निश्चय ही रक्त की कीच से सन गए होंगे हाय इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता राक्षस के बस में पड़ी हुई मेरी प्रिया को वह मुख अरिष्टग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालाप करने वाला तथा काले-काले घुंघराले केशों के भार से सुशोभित था वैसे ही श्रीहीन हो गया होगा जैसे राहु के मुख में पड़ा हुआ चंद्रमा शोभा नहीं पाता है हाय उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा का कंठ हर समय हार से सुशोभित होने योग्य था किंतु रक्त हुई राक्षसों ने सूने वन में अवश्य से पकड़ उसका रक्त पिया होगा मेरे न रहने के कारण निर्जन वन में राक्षसों ने उसे ले लेकर घसीटा होगा और विशाल एवं मनोहर नेत्रों वाली वह वा जानकी अत्यंत दीन भाव से कुर्री की भांति विलाप करती रही होगी लक्ष्मण यह वही शिलातल है जिस पर उदार स्वभाव वाली सीता पहले एक दिन मेरे साथ बैठी हुई थी उसकी मुस्कान कितनी मनोहर थी उस समय उसने हंस-हंसकर तुमसे भी बहुत सी बातें कही थी सरताओं में श्रेष्ठ या गोदावरी मेरी प्रियतमा को सदा ही प्रियल रही है सोचता हूं शायद वह इसी के तट पर गई हो किंतु अकेली तो वह कभी वहां जा नहीं सकती उसका मुख और विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलों के समान सुंदर हैं संभव है, है। वह कमल पुष्प लाने के लिए ही गोदावरी तट पर गई होगी परंतु यह ठीक भी नहीं है क्योंकि वह मुझे साथ लिए बिना कभी कमलों के पास नहीं जाती है हो सकता है कि वह इन पुष्पित वृक्ष समूहों से युक्त और नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित वन में भ्रमण के लिए गई हो परंतु यह भी ठीक नहीं लगता क्योंकि वह भीरू तो अकेले वन में जाने से बहुत डरती थी सूर्यदेव संसार में किसने क्या किया है और क्या नहीं किया इसे तुम जानते हो लोगों के सत्य असत्य पूर्ण और पाप कर्मों की तुम ही साक्षी हो मेरी प्रिया सीता कहां गई अथवा उसे किसने हर लिया यह सब मुझे बताओ क्योंकि मैं उसके शोक से पीड़ित हूं वायुदेव समस्त विश्व में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो मेरी कुलपल्का सीता कहां है यह बता दो वह मर गई हर ली गई अथवा मार्ग में ही है इस प्रकार शोक के अधीन होकर जब श्री रामचंद्र जी संज्ञा शून्य हो बिलाप करने लगे तो उनकी ऐसी अवस्था देख न्यायचित मार्ग पर स्थित रखने वाले उदारचित्त सुमित्रakumar लक्ष्मण ने उनसे हर समय उचित बात कही आर्य आप शोक छोड़कर धैर्य धारण कीजिए क्योंकि सीता जी की खोज के लिए मन में उत्साह रखें क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर कार्य आ पड़ने पर भी कभी दुखी होकर के नहीं करते बड़े हुए पुरुषार्थ वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार की बातें कह रहे थे उस समय रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री राम ने आर्त होकर उनके कथन के औचित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने धैर्य छोड़ दिया और वे पुनः महान दुख में पड़ गए तदनंतर दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने दीनवाणी में लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ देवी सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गई श्री रामचंद्र जी की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र ही पुनः रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए अनेक तीर्थों घाटों से युक्त गोदावरी के तट पर खोज कर लक्ष्मण पुनः वापस आए और श्री राम जी से इस प्रकार बोले भैया मैं गोदावरी के घाटों पर देवी सीता को नहीं देख पाता हूं जोर-जोर से पुकारने पर भी वे मेरी बात नहीं सुनती हैं श्री राम क्लेशों का नाश करने वाली विदेह राजकुमारी न जाने किस देश में चली गई है भैया श्री राम जहां क्रश कटि प्रदेश वाली श्री सीता गई है उस स्थान को मैं नहीं जानता लक्ष्मण की यह बात सुनकर दीन एवं संताप से मोहित हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं श्री गोदावरी नदी के तट पर गए वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा सीता कहां है परंतु बढ़के युग राक्षस राज रावण द्वारा हारी गई श्री सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा गोदावरी नदी में भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया तदनंतर वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनकी प्रिया का पता बता दो किंतु शोक मग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने श्री सीता का पता नहीं बताया दुरात्मा रावण के उस रूप और कर्म को याद करके भय के मारे गोदावरी नदी ने वैदेही के विषय में श्री राम से कुछ नहीं कहा देवी के दर्शन के विषय में जब नदी ने उन्हें पूर्ण निराश दिया तव सीता जी को न देखने से कष्ट में पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से इस प्रकार बोले। स्वाम में लक्षमर यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर ही नहीं देती। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा जानकी जी के बिना उसकी माता से मिलकर भी मैं उनसे यह अप्रिय बात कैसे सुनाऊंगा राज्यहीन होकर वन में जंगली फल-मूलों से निर्वाह करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी वह विदेह राजकुमारी कहां चली गई बंधु-बांधवों से तो मेरा विक्षो हो ही गया अब श्री सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ा उसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जाएंगी मंदाकिनी नदी जनस्थान तथा प्रश्वण पर्वत इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा शायद वहां देवी सीता का पता चल जाए वीर लक्ष्मण ये विशाल मृग मेरी बारंबार देख रहे हैं मानो यहां से मुझसे यह कहना चाहते हों मैं इनकी चेष्टाओं को समझ रहा हूं तदनंतर उन सब की ओर देखकर पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा बताओ देवी सीता कहां हैं उन मृगों की ओर देखते हुए राजा श्री राम ने जब असरु गदगद वाणी से इस प्रकार पूछा तौ वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य कराते हुए सब के सब दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए दौड़े निशलेष कुमारी श्री सीता हरि जाकर जिस दिशा की ओर गई थी उसी ओर के मार्ग से जाते हुए वे मृग राजा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़कर देखते रहते वे मृग आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ओर देखते और गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे लक्ष्मण ने उनकी इस चेष्टा को लक्ष किया वे जो कुछ कहना चाहते थे उसका सार सर्वभूत जो उनकी चेष्टा थी उसे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया